श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग कामार पुकुर में धार्मिक परिवार आश्विन महीने में शरद पूर्णिमा के दिन जिस दिन बंगाल में कोजागरी लक्ष्मी पूजन होता है राम कुमार जी भुरसुब्बो नामक ग्राम में एक यजमान के घर लक्ष्मी पूजन करने गए थे आधी रात बीत जाने पर भी पुत्र को लौटते हुए न देखकर श्रीमती चंद्रा देवी अत्यंत चिंतित हो गई और घर से बाहर निकलकर कर उनकी राह देखने लगी कुछ समय इस प्रकार बीत जाने पर उनको ऐसा दिखाई दिया कि मैदान को पार कर बुरसुबों की ओर से कोई कामार पुकुर आ रहा है अपना पुत्र आ रहा होगा यह समझकर अत्यंत उत्साह के साथ दो चार पग आगे बढ़कर वे प्रतीक्षा करने लगे किंतु आगंतुक व्यक्ति के निकट आने पर उन्होंने देखा कि वह राम नहीं अपितु तो एक परम सुंदरी रमणी विविध आभूषणों से भूषित होकर अकेली चली आ रही है पुत्र की अमंगल आशंका से श्रीमती चंद्रा देवी अत्यधिक व्याकुल हो उठी थी इसलिए एक अच्छे घर की युवती रमणी को गहरी रात में इस प्रकार अकेली आती हुई देखकर भी वे विस्मित नहीं हुई उनके समीप जाकर सरल भाव से उन्होंने पूछा माँ तुम कहाँ से आ रही हो रमली ने जवाब दिया भुरसूबों से श्रीमती चंद्रा देवी ने तब अत्यंत व्यग्रता के साथ पूछा मेरे पुत्र रामकुमार के साथ क्या तुम्हारी भेंट हुई क्या वह लौट रहा है एक अपरिचित रमली के लिए उनके पुत्र को पहचानना कैसे संभव हो सकता है यह बात उनके मन में एक बार भी उदित नहीं हुई सांत्वना देते हुए वह रमणी बोली हाँ तुम्हारा पुत्र जहां पूजन करने गया है मैं उसी घर से आ रही हूं। चिंता की कोई बात नहीं है तुम्हारा पुत्र भी आने ही वाला है श्रीमती चंद्रा देवी तब कुछ शांत हुई तथा दूसरी ओर ध्यान देने का उन्हें अवसर मिला उस रमणी के असामान्य रूप बहुमूल्य वस्त्र तथा नवीन नवीन आभूषणों को देखकर और उनके मधुर वचनों को सुनकर वे बोलीं माँ तुम्हारी उम्र भी अधिक नहीं है इतने गहने पहनकर इस गहरी रात में तुम कहाँ जा रही हो तुम्हारे कान में यह क्या गहना है रमली ने मुस्करा करके साथ जवाब दिया इसका नाम कुंडल है मुझे अभी बहुत दूर जाना है श्रीमती चंद्रा देवी उन्हें संकट में देखकर कर स्नेहपूर्वक बोली माँ आज रात में हमारे घर चलकर विश्राम करो फिर कल तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चली जाना रमणी ने कहा माँ मैं विवश हूँ मुझे अभी जाना है फिर कभी मैं तुम्हारे घर आऊँगी यह कहकर रमली ने उनसे विदा ली और श्रीमती चंद्रा देवी के घर के समीप जहाँ लाहा बाबू के धान रखने के लिए अनेक गोलाकार घर थे उधर चली गई मार्ग को छोड़ उन्हें उस ओर जाती हुई देखकर चंद्रा देवी विस्मित हुई रास्ता भूल संभवतः वे उधर गई हैं यह समझ कर वहां उपस्थित हो उन्हें चारों ओर अच्छी तरह से ढूंढने लगी किंतु उनका कुछ भी पता नहीं चला तब उस रमली की बातों को स्मरण कर उनके मन में सहसा यह भाव उदित हुआ कि उन्हें साक्षात श्री लक्ष्मी देवी का दर्शन तो नहीं हुआ तत्काल ही घबराती हुई अपने पतिदेव के समीप पहुंचकर उन्होंने सारा वृत्तांत कहा श्री श्रीराम जी सब कुछ सुनने के पश्चात उनको साहस प्रदान करते हुए बोले श्री लक्ष्मी देवी ने ही कृपा कृपापूर्वक तुम्हें दर्शन दिया है राम कुमार जी भी कुछ देर बाद घर आकर जननी से उस वृतांत को सुनकर अत्यंत विस्मित हुए तत्पश्चात सन अठारह में श्री श्रुधीराम जी के जीवन में एक विशेष घटना घटी तीर्थ दर्शन की अभिलाषा पुनः उनमें प्रबल रूप से जागृत हुई अतः पितरों को उद्धारार्थ उन्होंने श्री गया जी जाने का संकल्प किया साठ वर्ष की आयु होने पर भी वहां की यात्रा पैदल करने में उन्हें किसी प्रकार का भय या संकोच नहीं हुआ उनकी भांजी श्रीमती हेमांगनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय ने उनके गया धाम जाने के कारण के संबंध में एक अद्भुत घटना का हमसे उल्लेख किया है अपनी पुत्री श्रीमती कात्यानी देवी की अत्यंत अस्वस्थता का समाचार पाकर श्री सुजीराम जी एक दिन अनुड़ ग्राम में उन्हें देखने गए श्रीमती कात्यायनी की आयु उस समय लगभग 25 वर्ष की थी बीमार कन्या की चेष्टा तथा बातों से उन्हें यह निश्चय हो गया कि उनमें किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है तब एकाग्र चित्त से श्री भगवान का स्मरण करते हुए कन्या के शरीर में आविष्ट जीव को लक्ष्य कर वे कहने लगे तुम चाहे देवता हो अथवा और कोई मेरी कन्या को इस प्रकार कष्ट क्यों दे रहे हो तुरंत ही इसे छोड़कर अन्यत्र चले जाओ उनकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हो उस जीव ने श्रीमती कात्यायनी के शरीर को अवलंबन कर उत्तर दिया गया धाम में पिंड देकर यदि आप मुझे इस कष्ट से मुक्त करने का वचन दें तो मैं अभी आपकी कन्या को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ आप जिस समय इस कार्य के लिए घर से चलेंगे तत्काल ही यह संपूर्ण निरोग हो जाएगी यह मैं आपको वचन देता हूँ श्री सुधीराम जी उस जीव के दुख से दुखित होकर बोले शीघ्रातिशीघ्र मैं गया धाम जाकर तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा किंतु पिंडदान के बाद ऐसा कोई निदर्शन मैं देखना चाहता हूँ कि जिससे मुझे यह विदित हो सके कि इस योनि से वास्तव में तुम्हारा उद्धार हो चुका है तब उस प्रेत ने कहा इस बात के निश्चित प्रमाण स्वरूप मैं इस नीम की सबसे बड़ी शाखा को तोड़कर चला जाऊंगा। हृदयराम जी कहते थे कि उस घटना ने ही श्री क्षुधीराम जी को गया जाने के लिए प्रोत्साहित किया था एवं उसके कुछ काल बाद उस वृक्ष की सबसे बड़ी शाखा के टूटने से उस प्रेत के उद्धार की बात सभी को निश्चित रूप से विदित हुई थी श्रीमती कात्यायनी देवी भी सभी से संपूर्णतः रोग मुक्त हो गई हृदयराम जी द्वारा कथित उपरोक्त घटना कहाँ तक सत्य है यह हम नहीं जानते किंतु श्री श्रुधीराम जी उस समय गया धाम गए थे इसमें कोई संदेह नहीं है